फिर राजा को किसका निषेध करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है राजाओं का यह उचित कर्म है कि जो मादक द्रव्य का सेवन करें उनको अत्यंत दंड देके यथा योग्य सत्कार से अपप्रमादियों का सत्कार करें वे साम्राज्य करने योग्य होवें फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ राजा को चाहिए कि छल आदि का त्याग कर अपने नगरों को दृढ़ करके कभी छेदन ना करें और सुपात्र के लिए दान दें और कुपात्र का तिरस्कार करें भावार्थ वही राजा धनवान होवे कि जो 10 इंद्रियों से उत्तम कर्म और विज्ञान को बढ़ाके अभिष्ट सुख की निरंतर उन्नति करे और माता के सदृश प्रजाओं का पालन करे भावार्थ राजा सदा ही अपने विचार को छिपावे जब कार्य सिद्ध होवे तभी लोक प्रकट जाने और शस्त्रों को धारण कर सेनाओं को उत्तम प्रकार शिक्षा देकर बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होवे फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे राजा विनय से वर्तमान है वैसे ही सब वर्तमान होवें और पुरुषार्थ से सुंदर पुरों का निर्माण करके उन सब ऋतुओं में सुख देने वालों में निवास करते हुए दुखों को दूर फेंके फिर राजा क्या करें इस विषय को कहते हैं भावारथ जो राजा सबका यथा योग्य सत्कार करता है वह पिता के तुल्य होता है भावारथ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे राजन आप मंगल और सुख के देने वाले शब्दों से युक्त और आनंदित प्रजाओं को करें और जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर होती हैं वैसे प्रजाएं आपको प्राप्त होकर निश्चल होवें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 अब 12 ऋचा वाले 21वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में फिर उस राजा का किस अर्थ आशय करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो पुरुष प्रशंसा करने योग्य बुद्धि का स्वीकार करके उससे वृद्धावस्था और रोग से रहित अत्यंत लक्ष्मी और ऐश्वर्य को प्राप्त होता है उस शिल्पी जनप्रिय राजा का सत्कार करना चाहिए फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य अत्यंत ऐश्वर्य के बढ़ाने वाले सूर्य के सदृश प्रकाशमान राजा को सत्य का उपदेश करें वे महिमा को प्राप्त होकर दुख से अतिरिक्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य अहिंसा धर्म का स्वीकार कर और विज्ञान बढ़ाए के परमेश्वर की प्राप्ति की चकीरशा करते हैं वे विस्तृत सुख को प्राप्त होते हैं फिर मनुष्यों को विद्वानों के प्रति क्या-क्या पूछना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वन उन बुद्ध की वृद्धियों को कौन कर सके उपकार के लिए बुद्धियों को कौन चलाता है कौन आदर करने योग्य और कौन दाता होता है इन प्रश्नों के समाधान को कहिए फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो आप लोगों के साथ मैत्री का आचरण करते हैं वे वृद्ध वृद्धतर और मध्यम और भी तुल्य अवस्था वाले होवें उनमें मित्रता की निश्चय रक्षा करिए ऐसा होने पर निश्चित राज्य की वृद्धि होती है यही पूर्व मंत्र में कहे हुए प्रश्नों का उत्तर है भावार्थ हे मनुष्यों आप लोगों को मित्रता पूर्वक मेल कर तथा पूर्व और पर विज्ञानों को प्राप्त होकर अत्यंत सुख को प्राप्त होना चाहिए भावार्थ हे राजजन जो राज पुरुष दुष्टों के लिए दंड देते और श्रेष्ठों का पालन करते हैं उनका आप सत्कार करिए फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ वही उत्तम विद्वान है जो ज्ञान वृद्ध जनों से विद्या संबंधी वचनों को सुनके उत्तम शिल्पी जनों की रक्षा करके सदा अपेक्षित पदार्थ की प्राप्ति से सुखी होता है भावार्थ हे विद्वान जनों हम लोगों के लिए जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ सुख कारक होवें वैसे करिए फिर मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे विद्वान जन परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना करके उपासना करते हैं वैसे आप लोग भी उपासना करो और उसके सदृश वा उससे अधिक कोई भी नहीं है ऐसा जानो फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्य सदा ही सत्यवादी विद्वानों को उत्तम प्रकार मिले और प्रतिज्ञा से सत्य का आचरण करें भावार्थ वही विद्वान जो सबका मंगलकारी स्वयं धर्म मार्ग को प्राप्त होकर औरों को धर्म मार्ग में चलने वाले करें जो सदा सत्संग करता है वही सबसे उत्तम होकर विज्ञान देने को योग्य होता है इस सुक्त में इंद्र विद्वान ईश्वर और राजा के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 21वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ अब 11 बिचा वाले 22वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो अद्वितीय सबसे उत्तम सच्चिदानंद स्वरूप न्यायकारी और सबका स्वामी है उसका त्याग करके अन्य की उपासना कभी न करो भावार्थ हे मनुष्यों तुम जिसकी योगी जन योग से उपासना करते हैं उसी का योगाभ्यास से ध्यान करो भावार्थ सब मनुष्य विज्ञान आदि की प्राप्ति के लिए परमात्मा से ही याचना करें फिर विद्वान क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वन आपको वह विज्ञान हम लोगों के लिए देने योग्य है जिससे विद्वान जन आनंद करते हैं फिर स्त्री कैसे पति का ग्रहण करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ कन्या को चाहिए कि सब बातों को पूछकर हृदय प्रिय पति का स्वीकार करे फिर स्त्री और पुरुष परस्पर कैसे व्यवहार करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे स्त्री पुरुषो आप दोनों प्रेम से मिलके गृहस्थरमो के, के कृत्य में हर्ष से रोग निवृत्ति तथा प्रीति से मेल करके संतानों को उत्पन्न करो फिर मनुष्यों को किसका नित्य ध्यान करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो परमात्मा हम सब लोगों के संपूर्ण दुखों को बुद्धिदान से दूर करके अधर्माचरण से संकोचित करता है उस परमात्मा का आत्मा से निरंतर ध्यान करो फिर विद्वान जनों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वान जनों आप लोग पृथ्वी आदि पदार्थों को जानकर अन्यों को जनाइए और दुष्ट जनों को उपदेश से पवित्र करिए फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावारथ वही राजा उत्तम है कि जो न्यायशील धार्मिक जितेंद्रिय होकर संपूर्ण जगत का पिता के समान पालन करके संपूर्ण दुद्ध्याओं को अच्छे प्रकार देता है भावारथ हे राजन आप सत्य विद्या के दान और उपदेश से शूद्र के कुल में उत्पन्न हुओं को भी बिज करिए और सब प्रकार से ऐश्वर्य को प्राप्त कराइए तथा शत्रुओं का निवारण करके सुख की वृद्धि कीजिए भावार्थ जो रीति विद्वानों की है उसको अविवद्धान जन नहीं स्वीकार करते हैं इससे विद्वानों और अविवद्धानों का पृथक स्थान है यह जानना चाहिए इस सुक्त में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 उसके प्रथम मंत्र में इंद्र विषय को कहते हैं भावारथ जो राजा नहीं प्रमाद करते पिता के सदृश प्रजाओं का पालन करते और शस्त्रों का धारण करते हुए तथा दुष्टों का निवारण करते हुए हैं उनका राज्य स्थिर होता है फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ वही राजा होने को योग्य होवे जो युद्ध में अपनी सेना की रक्षा करे और शत्रु तथा चोरों का नाश करे भावार्थ हे मनुष्यों उसी को राजा मानो जो संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला पुरुषार्थी धार्मिक और इंद्रियों को वश में रखने वाला होवे भावार्थ हे मनुष्यों जो संपूर्ण राजकर्मों में निपुण हो उसको राजा करके न्याय से राज्य का पालन करो